ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पंचम मंत्र की चर्चा भाष्य सहित हम लोग कर चुके हैं पंचम मंत्र के अवतरण ब्राह्मण वाक्य के द्वारा ये बताया गया था पूर्व में प्रथम अध्याय तथा चार जो इस अध्याय की कंडिकाएं हैं वे ब्राह्मण भाग हैं उनके द्वारा उक्त अर्थ है अविद्या काम कर्म का फलभूत जो यह जन्म मरण का प्रवाह है उसका निवर्तक एकमेव ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार है जिस ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार से दुर्भेद्य जो संसार है उसका भेदन हो जाता है उस ब्रत्म एकत्व तो साक्षात्कार के विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व तो में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य भी है और इसी बात को ब्राह्मण के द्वारा उक्त इस अर्थ को यानी ब्रह्म विद्या तथा संसार की निवृत्ति रूप साध्य साधन भाव को मंत्र से सुदृढ़ करने के लिए पंचम मंत्र आया और वह पंचम मंत्र है सेनो जवसा निरदीयम तक, गर्भेनु सन एवं यशाम से लेकर निरदियम यहां तक मंत्र था इति शब्द मंत्र के समाप्ति का द्योतक है और फिर गर्भ एव एतस्यानो वामदेव ब्राह्मण ब्राह्मण वाक्य था श्रुत वाक्यात्मिका श्रुति ने यह बताया कि इस मंत्र के दृष्टा वामदेव ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर के इस मंत्र का उच्चारण किया यानी यह मंत्र उनके मुख से निकला इसे गर्भ एवेत शयानो वामदेव एवं वाच इस ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ने बताया अब स एव विद्वान आश्वास शरीर भेदात इत्यादि जो षठ वाक्य, वाक्य है इस ये भी ब्राह्मण वाक्य है इस ब्राह्मण वाक्य की अवतरण टीका है यानी ब्राह्मण वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की अवतरण टीका है उसे पढ़ने से ये सष्ट कंडिका रूप ब्राह्मण वाक्य किस लिए है ये स्पष्ट हो जाएगा तो इस ष्ट कंडिका के भाष्य की अवतरण टीका देखिए। ज्ञानस्य अवतरणी की ज्ञानचरित फल्वना ज्ञान फल प्राप्त वक्त पहले तत ये होने से और स्पष्ट हो जाता है तो ज्ञान से अव्यभिचरित फलत्व ज्ञापनाय सव विद्वान वाक्यम ऐसा अन्वय करना तो ज्ञान का जो फल बताया गया है संसार की निवृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति ये ज्ञान का फल है ना इस फल के साथ ज्ञान रूप साधन का व्यभिचार नहीं है यानी फल अपने साधन के साथ कारण के साथ व्यभिचरित नहीं है अव्यभिचार होता है साध्य साधन भाव का निश्चायक विचार होता है साध्य साधन भाव का बाधक तो ज्ञान है तो संसार की निवृत्ति निश्चित होगी ही होगी यदि ज्ञान नहीं है तो संसार की निवृत्ति हो नहीं सकती ये अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज्ञान से अव्यभिचरित फलत्व ज्ञापनाय ज्ञान का फल अव्यभिचरित है यानी अवश्यम भावी है ज्ञान जैसा शास्त्र बताता है ऐसा यदि होता है तो निश्चित ही ज्ञाता को फल प्रदान करता है याने उसके संसार की निवृत्ति करता है तो फल तो ज्ञापन आया इसी के लिए वामदेव ऋषि को गर्भ में ही ज्ञान हुआ तो फिर उस ज्ञान का फल संसार की निवृत्ति बाध रूपा उनके गर्भ में ही हुई इसके लिए ये दिखाने के लिए इसलिए कहते वामदेवे न ज्ञान फल प्राप्तम तो ऋषि वामदेव जी को जिस अवस्था में ज्ञान हुआ उसी अवस्था में तत्क्षण ही उन्हें ज्ञान का फल समूल अभ्यास का बाध रूप निवृत्ति भी प्राप्त हुआ इति वक्त इसे बताने के लिए यह सष्ट का रूप वाक्य है इसलिए कहते हैं कि स एवं विद्वान इति वाक्यम इसी अर्थ को बताने के लिए यह वाक्य है और व्याचे यानी तद व्याचष्टे ऊपर से जोड़ देना उस व्या उस वाक्य का व्याख्यान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार स वामदेव इत्यादि से तो पहले हम लोग मूल कंडिका का उच्चारण तथा अर्थ अनुसंधान कर लें अस्मा शरीर भेदात ऊर्ध उत्क्रम्य असमस्म स्वर्गे लोके सर्वान समभवत् समभवत् समभवत। तो स ये सरो नाम है प्रकृत अर्थ का स्वभावत प्रकृतर्थ है मंत्र दृष्टा ऋषि तो स ये सर्वनाम मंत्र द्रष्टा ऋषि का परामर्शक है मंत्र कौन सा जो गर्भे नुसन इत्यादि पूर्व मंत्र बताया गया है वह मंत्र जवसा निर्देय निरदीयम यहां तक का इस मंत्र के द्रष्टा ऋषि कौन है वामदेव जी इसलिए स शब्द का अर्थ निकलेगा इस मंत्र के द्रष्टा ऋषि वामदेव जी और एवं विद्वान का अर्थ है मंत्रोक्त प्रकार से एवं शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व में ब्राह्मण के द्वारा उक्त तथा तो यहां पर मंत्र के द्वारा उक्त जो अर्थ है प्रकार है उस प्रकार से विद्वान यानी प्रकृतम आत्मान विद्वान विद्वान के कर्म के रूप में आत्मा इस द्वितीयांत पद का अध्यय करना तो ऋषि वामदेव जी ने आत्मा शास्त्रोक्त पद्धति से आत्मा को जाना शास्त्रोक्त पद्धति क्या है तो शास्त्र बताता है कि आत्मा ही जगत का विवर्त उपादान कारण है अधिष्ठान है और वह सबकी आत्मा है एक है आत्मा वा इदम एक एव अग्रसित यह जो उपक्रम वाक्य है इस उपक्रम वाक्य ने ऐत्रे उपनिषद के बताया कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद स्वगतभेदरहित तो परमात तो एक आत्मवस्तु ही है और आत्मा का अर्थ होता है अहम अर्थ आत्मा यानी मैं तो ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव जी ने आत्मा वा इदम एक एव अग्रसित इत्यादि शास्त्रोक्त पद्धति से आत्मा को जाना यानी अपने को ही समस्त अनात्म पदार्थ के अधिष्ठान के रूप में अनुभव किया विधाने धातु से लिट लकार होकर के फिर ये रूप बना हुआ है लिट के स्थान पर वो सब हो करके प्रत्यय विद्वान वसु प्रत्यय हुआ है उसका लोप हुआ है उकार -कार। फिर उद्वत् शब्द है आ, विद्वत शब्द है और उससे विद्वान बनता है विद्वान ये, ये विद्वत शब्द नहीं है शानच प्रत्यय हुआ है क्या कर्मार्थ में कर्मार्थ में भी नहीं कर्तार्थ में हुआ है तो विद्वान का अर्थ निकलेगा ये जगत का अधिष्ठान मैं ही हूं इस रूप से अपने आप को जानने वाला या जाना लीट लकार के स्थान पर ना इसलिए ऐसा जाना अपने को अपनी उपाधि भूत कार्यक्रम संघात में से किसी भी रूप न जान करके आत्मनात्म विवेक द्वारा पदार्थ शोधन पहले हुआ ना और पदार्थ शोधन पूर्वक क्या हुआ कि वाक्यार्थ अनुभूति हुई उस वाक्यार्थ अनुभूति वान को बताया जा रहा है विद्वान शब्द से तो उन्होंने जान लिया अपने आप को शरीर भेदात ऊर्ध्वर्ध् और ज्ञान का फल क्या हुआ फिर तो ज्ञान का फल हुआ कि सन यहां ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है ऊर्धमूल शाखा गीता के पंद्रहवे अध्याय में जो प्रारंभ के श्लोक में ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है वहां ऊर्ध्व शब्द का क्या अर्थ है ऊर्धव मूल मध शाख में अध्याय हो गया ना ऊर्ध्व तो शब्द किसको बताता है परमात्मा को इसलिए यहां पर भी ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है परमात्मा और सन प्रत्यय को ले आइए ऊर्ध्सन ऐसा सन प्रत्यंत अस धातु का प्रयोग कर दीजिए ऊर्धव सन का अर्थ है परमात्मा भूतस्सन यानी ब्रह्म सन ब्रह्म वेद ब्रह्म वह है ना तो जैसे ही उनको ऋषि वामदेव जी को आत्मबोध हुआ तो वे परमात्म रूप हो गए वामदेव नामक जो शरीर है उस शरीर रूप अपने आप को नहीं माना समझा उन्होंने उपाधि मात्र से उनकी अहंता निवृत्त हो गई और स्थापित हो गई कहां पर? परमात्मा में और उससे पहले क्या हुआ तो कहते हैं अस्मात्र भेदात उत्क्रम्य ये परमात्म भाव प्राप्त होने से पहले जो शरीर विशेष थे शरीर भेद थे शरी, उस शरीर त्रय से क्या हुआ उत्क्रम्य यानी उत्क्रमण हुआ उत्क्रमण है मृत्यु नहीं उत्क्रमण का अर्थ है शरीर से आत्मभाव की अहंता की व्यावृत्ति ये उत्क्रमण है जैसे अस्मास समुत्थाय परमज्योतिपद्य वहां समुत्थान शब्द का अर्थ जो है वही यहां पर उत्क्रम्य शब्द का अर्थ लेना तो शरीर भाव से निवृत्त होकर के यानी शरीर भाव उनका चला गया शरीर में दात में अभिमान रूप अध्यास का बाद हुआ ये शरीर भेदात उत्क्रम्य शब्द का अर्थ निकलेगा और फिर अहंता शरीर में नहीं रही तीन शरीर में से किसी भी शरीर में तो रहेगी कहा तो ऊर्ध्व स्तन यानी परमात्मा में ही रहेगी फिर तो मैं ब्रह्म हूं ऐसी उनको प्रतिपल स्पूर्ति हो रही है स्पुरन हो रहा है और आगे कहते हैं कि सर्वान कामान तो जैसे ही परमात्मा भाव को प्राप्त हुए तो सर्व काम आपती हो गई उनको सर्वान कामान आप इससे बताया जा रहा है ज्ञान का फल जीवन मुक्ति ज्ञान के दो फल है ना एक दृष्ट फल है जीवन मुक्ति अदृष्ट फल है मुक्ति तो सर्वान कामान आप से जीवन मुक्ति को बताया गया ऋषि वामदेव जी जब तक उनका प्रारब्ध रहा तब तक जीवन मुक्ति रूपी दृष्ट फल ज्ञान का उन्हें प्राप्त हुआ और फिर अमुस्मिन स्वर्गे लोके अमृत समभवत यहां स्वर्गलोक शब्द से इंद्र के लोक को नहीं लेना इंद्र जिस लोक के अधिपति है उन्हें भी स्वर्ग कहा जाता है लेकिन वह स्वर्ग यहां पर नहीं लेना यहां स्वर्ग शब्द का अर्थ है आत्मा स्वस्वरूप निर्विशेष ब्रह्म तो स्वर्गे लोके शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विशेषे ब्रह्मणी ऐसे स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है दुख रहित सुख ये स्वर्ग शब्द का अर्थ निकलता है य दुखे न संभिन्नम न च्रस्तम अनतरम संकल्प मात्रे न उप, उपसन्नम स्वर्गते ऐसा विधीयते स्वर तो स्वर्ग शब्द से उसे कहा जाता है जो दुख से युक्त नहीं है ऐसा सुख और नचग्रस्तम अनंतरम कभी भी दुख से युक्त वो नहीं होगा उसका एक बार प्रकट हुआ तो हमेशा रहता है जो सुख वो है आत्म सुख तो स्वर्ग शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मा स्वरूप आनंद ब्रह्मानंद और लोक शब्द का अर्थ है ज्ञान वो आनंद जड़ नहीं है लोच्री धातु है लोचन अर्थ में। उसका अर्थ होता है प्रकाश आलोक शब्द भी इसी से बनता है ना असमंता लोक के ते दिप्य ते इति आलोक सूर्य को कहा जाता है प्रकाश को कहा जाता है तो लोक शब्द का अर्थ है प्रकाश अरे यहां प्रकाश लेना है चित्त प्रकाश इसलिए स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ निकलेगा चिदानंद तो चिदानंदे ये स्वर्गीय के अर्थ निकलेगा तो चिदानंदे अमृत समारब्ध तो का फलोपभोग करके क्षय हुआ तो चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें अमृत सम्भवत तो चिदानंद स्वरूप में अमृत हो जाना है चिदानंद है सामान्य आनंद तथा सामान्य चेतन और उस सामान्य चिदानंद स्वरूप में अवस्थान ये अमृत भवन है जब तक उपाधि रहती है तब तक जीवन मुक्त के दृष्टि में जीवन मुक्त तो चिदानंद सामान्य चिदानंद रूप ही है लेकिन उनको देखने वाले जो अज्ञानी जन है उनके दृष्टि में वह कार्यक्रम संघात रूप है क्योंकि देखने वाला स्वयं अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप देखता है उपाधि रूप देखता है तो जीवन मुक्त को वह उपाधि रूप ही देखेगा अज्ञानी और उपाधि से जो भी विकार हो रहे हैं उपाधि में उपाधि युक्त अपने में मान लेता है अज्ञानी ऐसे ज्ञानी को सोपाधिक देख करके ज्ञानी की उपाधिगत विकारों को ज्ञानी में आरोपित करता है लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उस समय भी ज्ञानी उन विकारों से रहित ही है उपाधि से उपाधि के विकारों से अज्ञानी के दृष्टि में जो उपाधि निमित्त तक विकार प्रतीत हो रहे थे और सविशेष प्रतीत हो रहा था वह सविशेष भाव जिस उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा था वह उपाधि ही शांत हो गई ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूट गया तो ब्रह्मज्ञानी की उपाधि शांत होने से दूसरी उपाधि अब मिलनी नहीं है तो ब्रह्मज्ञानी उसी समय अपने सामान्य चिदानंद स्वरूप में अवस्थित होता है ये सामान्य स्वरूप में अवस्थित होना है विधेय कैबल्य और अभी तक जीवन मुक्त था का मतलब उपाधि के साथ था वह उपाधि छूट गई तो निर्विशेष रूप में अवस्थित होना ये है स्वर्गे अमुस्मिन स्वर्गे लोके अमृत समभवत इस वाक्य का अर्थ निकलेगा और समभवत समभवत इस पद का दो बार उच्चारण हुआ ये दिखाने के लिए कि सफल उदाहरण सहित तो आत्मज्ञान का प्रपंच यानी स्पष्टीकरण करने के लिए ये अध्याय प्रारंभ हुआ था उसका समापन हो गया अध्याय का ये बताने के लिए ये दो बार उच्चारण है समभवत सम भाष्य को देखिए <coughs> तो स वाम ऋषि आत्मा एवं विद्वान तो ऋषि सशब्द का अर्थ कर दिया वामदेव ऋषि और यथोक्तम आत्मानम जगत अधिष्ठान भूत जो आत्मा है आत्मा वा इदं एक वग्र आसित इत्यादि उपक्रम के द्वारा प्रदर्शित तथा बीच वाले ग्रंथ से उपादित स्वरूप, उसे यथोक्त स्वरूप शब्द से लेना और एवं शब्द से लेना मंत्रोक्त प्रकार से जो स्वरूप है मंत्र ने भी यही बताया है यानी यथोक्तम का तो अर्थ निकला ब्राह्मणोक्त तो आत्मा और एवं शब्द का अर्थ निकलेगा मंत्रोक्त आत्मा तो मंत्र एवं इसलिए तीन तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने लिखा एवं यानी मंत्रोक्त प्रकार एना मंत्रोक्त प्रकार क्या है कि पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यर्थ बोध ये बताया गया है ना प्रथम पद से प्रथम वाक्य से ज्ञाता के रूप में अहम अर्थ आत्मा को बताया गया था पंचम मंत्र के प्रथम वाक्य में और बाकी ये शाम देवान जनीमानी विद्वान इससे अनात्म वस्तु का धर्म ही जन्म को बताया गया ये शाम देवान शब्द से लिया गया अनात्मा संसार मात्र कार्य कारणात्मक और ये कार्य कारणात्मक जो संसार है उसी का जन्म से उपलक्षित तो विकार है जन्म होता है ये दिखा करके अनात्मा को दृश्य के रूप में आत्मा को दृष्टा के रूप में बताया गया ये द्रिक दृश्य विवेक हुआ ना दृश्य है अनात्मा और दृक है आत्मा और अपने आप को दृश्य मात्र से विविक्त तो जो दृक है तद्रूप अनुभव किया ऋषि वामदेव जी ने इसे अन्वेदम इससे बताया गया और कहां पर किया तो गर्भ में किया ये प्रथम वाक्य था ना विवेक पदार्थ विवेक पूर्वक वाक्यार्थ बोध को बताने वाला एक प्रकार से और दूसरा प्रकार था कि सारे संसार के जन्म का हेतु आत्मा ही है यानी मैं ही हूं समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण मैं हूं इसलिए सारा संसार मेरे में ही अध्यस्त है मेरे अध्यस्त होने से मेरे से अतिरिक्त तो नहीं है ऐसा ये मंत्रोक्त प्रकार है आत्मज्ञान का और इस प्रकार से ये इस प्रकार को लेना है एवं शब्द से और विद्वान हाँ, विद्वान ये वसु प्रत्यंत ही है मूल में थोड़ा उन्ना पूरा लग रहा था ना लेकिन वो अस्मात ऐसा निकलेगा ना तो विद्वत शब्द विद्वत शब्द है उसका बनता है ओ नुम आगम वगैरह होकर के विद्वान विद्वान विद्वांसो विद्वानस विद्वान ऐसा बनता है ना विद्वस्त शब्द है वो सुप्रत्यांत तो। लिट के स्थान पर वो स्वादेश होता है एवं विद्वान और अस्मा शरीर भेदात तो ये मूल में पद है अस्मा, अस्मा शरीर भेदात तो। इसमें शरीर भेदात का अर्थ करते हैं षष्टी तत्पुरुष समास विग्रह बताया जा रहा पहले तो शरीर अविद्या परिकल्पित आयस्वदेद्य जनन मरणादि अनेक अनर्थ शताविष्ट शरीर प्रबंधस्य और इसका अन्वय जाएगा विनाशात के साथ विनाशात वो विनाशात पद आ रहा शरीर विनाशात आया है ना वो शरीर शब्द फिर से प्रयोग किया है अन्वय के लिए नहीं तो सीधा होना चाहिए विनाशात कहा पर है मिला नो इधर वाले पंक्ति में शरीर विनाशाद इत्य अर्थ यहां पर जो विनाशात है ये शरीर भेदात का ही अर्थ किया है शरीरस्य भेदात यानी विनाशात इति शरीर विना भेदात ये अर्थ निकलेगा शरीरस्य भेदात इति शरीर, शरीर भेदात और शरीर शब्द से लेना है शरीर का प्रवाह जो अनादि काल से पूर्व शरीर का परित्याग उत्तर शरीर का ग्रहण रूप प्रवाह चल रहा है इस प्रवाह का भेद भेद है विनाश और वो हुआ शरीर विनाशात इस शब्द से बताया गया है शरीर शब्द का प्रयोग फिर से इसलिए किया गया है कि ये विग्रह वाक्य है ये और विग्रह वाक्य और ये किससे हुआ इसको आगे बताया जा रहा पहले ये शरीर के जो विशेषण दिए हैं शरीर प्रबंध के उसको देखिए कि शरीर यानी अविद्या परिकल्पित शरीर है अविद्या से परिकल्पित यानी अध्यस्त है शरीर से उपाधि मात्र को कार्यक्रम संघात को और ये कैसा है तो आयसवत आयसवत अनिर्भेद्य तो जैसे लोहे का लोहे की सांकल अनिर्भेद्य होती है ऐसे ही अनिर्भेद्य है ब्रह्म ज्ञान के बिना यह शरीर प्रबंध तो आयस्वत वो कौन है तो कहते है जनन मरणादि अनेक अनर्थ शताविष्ट शरीर प्रबंधस् तो जनन मरणादि रूप अनेक जो अनर्थ शताविष्ट यानी असंख्य शरीरों का प्रबंध है प्रवाह है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का पूर्व शरीर का त्याग उत्तर शरीर का ग्रहण रूप यह प्रवाह और इस प्रवाह का क्या हुआ विनाशात भेदात का मतलब भेदन हुआ का अर्थ निकला अविद्या परिकल्पित यह शरीर प्रबंध है का मतलब यह अर्थाध्यास है अध्यास दो प्रकार का होता है ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास तो अविद्या परिकल्पित शरीर प्रबंध है का मतलब ये अर्थाध्यास रूप है अध्यस्त है अध्यस्त पदार्थ को कहा जाता है अर्थाध्यास रस्सी में सर्प है अर्थाध्यास और सर्प का ज्ञान है ज्ञानाध्यास तो ये अर्थाध्यास हुआ शरीर प्रबंध और ये दोनों भी ज्ञानाध्यास भी और अर्थाध्यास भी बाधित हो जाते हैं किससे ब्रह्म ज्ञान से आत्मज्ञान से इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि शरीरस्य आगे उसके साथ अन्वय करना विनाशात यानी शरीर विनाशात ये आपके शरीर भेदात का अर्थ निकलेगा शरीर शरीर विनाशात और शरीर का विनाश किससे हुआ तो उसे बताने के लिए है ज्ञान तो इसलिए कहते हैं परमात्मा ज्ञानाम जनित वीर कृत भेदात अस्मात शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो अस्मात् सर्वनाम परामर्शक है परमात्म ज्ञान हुआ आत्मज्ञान और उस आत्मज्ञान रूप अमृत का उपयोग वो है ज्ञानाभ्यास बार बार एक बार ज्ञान हुआ उससे शरीर बाधित हो गया सत्वापत्ति में ज्ञान हो जाता है ना और अध्यास बाधित हो जाता है फिर निरंतर जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है उसी में अहंता को बनाए रखना ये अभ्यास है और इस ज्ञानाभ्यास से एक वीर्य प्राप्त होता है सामर्थ्य प्राप्त होता है इसलिए ये ज्ञानामृत उपयोग शब्द का अर्थ है ज्ञानाभ्यास ज्ञानाम शब्द का अर्थ निकला ज्ञानाभ्यास और उससे जनित ये क्या नाम हुआ वीर्य, वीर्य है सामर्थ्य केन, केन मंत्र में कहा गया है ना केन उपनिषद में वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम तो अविनाशी वीर्य की प्राप्ति होती है ज्ञानाभ्यास से विद्या से और फिर वो जो अविनाशी वीर्य है उससे कृत भेद यानी उससे क्या हो जाता है एक बार बाधित हुआ जो संसार वो हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहता है नहीं तो ये एक बार ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने संसार को बाधित कर दिया और वो बाधक वृत्ति निवृत्त होने के बाद फिर से ये अज्ञान आ जाए अविद्या आ जाए अध्यास आ जाए ये जो शंका होती है जैसे काई को तालाब के ऊपर जमी हुई थोड़ा सा हटा करके अपना पात्र में जल भर लिया तो दोबारा वो काई जल को जहां से हटा, काई हटाई थी वहां के जल को ढक देती है ना ऐसे अध्यास करके बुद्धि में फिर स्वरूप को आवृत्त कर दे ये आशंका हो सकती है इस आशंका का समाधान करने के लिए श्रुति ने कहा है वीर्यम विद्या विंदते अमृतम विद्या जो है क्या करती है विद्वान की बुद्धि में अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करती है वो जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से भेद हो गया का मतलब दृढ़ बाद हो गया हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा यह संसार फिर से विद्वान की बुद्धि में अध्यास रूपी काई छाएगी नहीं इस अभिप्राय से लिखा हा? कुछ कहना है क्या में से आता है हा? जब तक साक्षात्कार नहीं होगा ब्रह्मत्मा तो बोध और उससे जनित सामर्थ्य बुद्धि में नहीं आएगा तब तक बाधित ही रहेगा तब तक अबाधित ही रहेगा संसार और यह सामर्थ्य आने के बाद बाधित होगा वो फिर हमेशा के लिए बाधित ही रहेगा इसलिए वीरियम विद्या अमिंद अमृतम इस मंत्र के आधार पर अर्थ कर रहे हैं अस्मात शब्द का कि परमात्म ज्ञानत उपयोग जनित वीरकृत भेदात वीरकृत जो भेद है उससे क्या हुआ शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त उपमर्द हेतो याकृत भेद शब्द से लेना विशेष वीर्य से कृत जो ज्ञान में विशेष है यहां भेद शब्द विनाश का बोधक नहीं वीर्य कृत में वीर्य कृत भेद का अर्थ है वीर्यकृत जो विशेषता यानी सामर्थ्य से जन्य जो विशेषता वो किस में आएगी विशेषता विद्वान में और उससे उसको कहा गया उस विशेषता को कि शरीर उत्पत्ति बीज विद्या अविद्या दी विद्याद्यामित उपमर्द हे तो, तो शरीर का बीज है अविद्या इन सब का अवतरण भी था टीका में थोड़ा टीका का अवतरण देख लेते पहले ये है हाँ, शरीर उत्पत्ति इसका उत्तरण था यारा है न शरीर उत्पत्ति बीज अविद्या इसके उत्तरण टीका को देखिए इधर वाले पृष्ठ पर है शरीर से पुनर्उत्पत्ति शंका शरीर की पुनः उत्पत्ति की विषय आशंका यानी जन्मांतर की आशंका का निराकरण विद्वान के भगवान भाष्यकार शरीर उत्पत्ति इत्यादि से कर रहे हैं कि शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त उपमर्द हेतु तो, तो शरीर उत्पत्ति के बीज यानी कारण है कौन अविद्यादि एक तो अविद्या हुई अविद्या दो प्रकार की मूल अविद्या और तुल अविद्या तुल अविद्या है अध्यास और मूल विद्या है अज्ञान तो ये दो प्रकार के अविद्या और आदि शब्द से किस को लेना है काम कर्म को इसलिए दो प्रकार की अविद्या काम और कर्म ये है शरीर उत्पत्ति बीज शरीर उत्पत्ति बीज और अविद्या अविद्यादि में कर्म धारे समास है अविद्यादि का विशेषण है शरीर उत्पत्ति बीज बीज शब्द का अर्थ है कारण तो शरीर के उत्पत्ति के कारण रूप जो अविद्यादि है और ये अविद्यादि रूप जो निमित्त है उस निमित्त का उपमर्द हो गया उपमर्द कहते हैं विनाश उस विनाश का हेतु कौन है विनाश का हेतु है ये परमात्मज्ञान अमृत उपयोग जनित वीरकृत विशेष भेद इस भेद से भेद को कहा गया शरीर उत्पत्ति के बीजभूत अविद्यादि रूप निमित्त का उपमर्दक है ज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न हुआ वीर्य विशेष सामर्थ्य विशेष उससे यह शरीर का नाश हो गया हे तो हो शरीर विनाशात तो शरीर का विनाश हो गया विनाश यहां है बाध और वो बाध होने के कारण फिर हमेशा के लिए बाधित रहेगा और बाधित होने के कारण अब कारण भी बाधित हो गया अविद्या काम कर्म ये बाधित अविद्या काम कर्म जन्म के हेतु नहीं बनते हैं अबाधित अविद्या काम कर्म से ही जन्म होता है पुनर्जन्म होता है फिर ये बाधित कर्म क्या करेंगे विद्वान के तो विद्वान के बाधित कर्म विद्वान दो प्रकार के है पुण्यात्मक पापात्मक तो उसके लिए श्रुति कहती है तस्य दायम पुत्रा उपयंती सूरिदह साधु कृत्याम दुष्यंत पाप कृत्याम तो विदेह कायवल्य को प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञ के जन्म के हेतुभूत जो कर्म बाधित हुए थे उन्होंने विद्वान को तो जन्म नहीं दिया लेकिन उनके जो सूरूद हैं उने वो पुण्य कर्म चले जाते हैं ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार और पाप कर्म मिलते हैं निंदक को ब्रह्मज्ञानी की निंदा करने वालों को तो आश्वास शरीरात शरीर भेदात तो का अर्थ करके फिर अब यानी उपाधि का बाद हो गया ज्ञान से तो आगे कहते हैं कि ऊर्ध्व शब्द का अर्थ करते हैं परमात्मूत सन और परमात्म भूत सन की अव सन पर अच्छा इससे पहले थो, उस पर थोड़ा लिखा था टीकाकार ने क्या तत्व ज्ञाने ज्ञानेन अविद्यादि नाशात इत्यर्थ ये जो शरीर उत्पत्ति बीज अविद्यादि निमित्त हेत, हेतु हेतु निमित्त उपमर्द हेतु इसका अर्थ निकलेगा कि तत्व ज्ञान से अविद्यादि का नाश हो गया शरीर के शरीर शे, का जन्मांतर कराने वाले वो जो निमित्त थे अविद्यादि उनका नाश हो गया बाद हो गया इसलिए जन्म नहीं हुआ शंका यही थी ना तत्व ज्ञानी का पुनः जन्म हो जाए तो कहते हैं जन्म का निमित्त होना चाहिए वो तत्व ज्ञान से निवृत्त हो गया अब आगे कहते ऊर्ध्व शब्द का अर्थ कर दिया परमात्म भूत अब परमात्म भूतस का अर्थ करते हैं टीकाकार उससे पहले पूरा वाक्य भाष्य में देख लीजिए अधोभावात्सारात उत्क्रम्य ज्ञावद्योतित अमल सर्वात्म भाव आप सन ये परमात्म भूत का अर्थ कर दिया मूल में ऊर्ध् शब्द है उसका अर्थ कर दिया परमात्म भूत और उसका भी अर्थ करते हैं अधोभाव संसारात उत्क्रम्य तो परमात्मा की अपेक्षा अधोभाव यानी निकृष्ट अधोभाव यानी निकृष्ट जो संसार है उस संसार से उत्क्रम्य यानी कार्यक्रम संघात से उत्क्रमण करके वहां उत्क्रमण होगा अहंता का व्यावर्तन अहम अभिमान का बाध। और इस अहम अभिमान का बात करके फिर ज्ञानावद्योतित तो अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से अवद्योतित यानी प्रकाशित वो कौन है अनावृत किया गया अमल सर्वात्म भाव अमल सर्वात्म भाव यही परमात्मा है अमल का अर्थ है निर्मल शुद्ध तो शुद्ध जो सर्वात्म भाव है यानी परमात्मा है उस शुद्ध परमात्म भाव को सर्वात्म भाव को आपन्न सन सर्वात्मा बन गया अभी तक अपने आप को केवल कार्यक्रम संगात रूप समझ करके बाकी से भिन्न समझ रहा था अब ये सर्वात्मा बन गया का मतलब उससे अन्य दूसरा कुछ रहा ही नहीं वही वही हो गया और आमुस्मिन इत्यादि का बाद में अर्थ करता है पहले टीका में एक वाक्य है उसको देखिए ऊर्ध्व ऊर्ध्व शब्दस्य शब्द ऊपरी अर्थ का वाचक होता है ऊपर वाले अर्थ का वाचक होता है इसलिए परमात्म वस्तुना न एव कदाचित अपनी अधोभाव रूप निष्कर्ष अभाव निरंकुश ऊपरी तन भावात ऊर्ध्व शब्दार्थत्व इत यानी परमात्म वस्तु न एवर्ध शब्दार्थत्व ऐसा अनु करिए कि परमात्म परमात्म वस्तु में ही ऊर्ध्व शब्दार्थत्व उचित है क्यों तो ऊर्ध्व शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है ऊपरी तन ऊपरी तनत्व उपरी कहा जाता है जो हमेशा ऊपर रहे ऊपरी भव उपरी तन तो परमात्मा ही कभी भी परमात्मा में कभी भी अधोभाव नहीं है अधोभाव कहते हैं संसार को यानी परमात्मा कभी भी संसारी नहीं है असंसारी ही है इसलिए अधोभाव का अभाव हो जाएगा परमात्मा में और निरंकुश उपरी तन भाव ये परमात्मा में ही होने के कारण परमात्मा ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है ये परमात्म भूत सन शब्द का अर्थ किया परमात्म भूत अब अमुस्मिन यथोक्ते इत्यादि भाष्य की चर्चा हम लोग करते हैं कल